अष्टम अध्याय अब 8वें अध्याय का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में विद्वानों के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे सूर्योदय को प्राप्त होकर अंधकार नष्ट हो जाता है वैसे ही ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होकर दुख दूर हो जाता है इससे सब मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर को जानने के लिए प्रयत्न किया करें अब रात्रि और प्रभात वेला के व्यवहार को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जिस स्थान में रात्रि बसती है उसी स्थान में कालांतर में उषा भी बसती है इन दोनों से उत्पन्न हुआ सूर्य जानो दोनों माताओं से उत्पन्न हुए लड़के के समान है और ये दोनों सदा बंधु के समान जाने आने वाली उषा और रात्रि हैं ऐसा तुम लोग जानो भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लोप तोपम अलंकार है जैसे विरुद्ध स्वरूप वाले मित्र लोग इस निहसीम अनंत आकाश में न्यायधीश के नियमों के साथ ही नित्य वर्तते हैं वैसे रात दिन परमेश्वर के नियम से नियत होकर वर्तते हैं फिर उषा का विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो उषा सब जगह को प्रकाशित करके सब प्राणियों को जगा सब संसार में व्याप्त होकर सब पदार्थों को सृष्टि द्वारा समर्थ करके पुरुषार्थ में प्रवृत्त करा धनादि की प्राप्ति करा माता के समान सब प्राणियों को पालती है इससे आलस्य में उत्तम प्रातः काल की वेला दर्थ न गवानी चाहिए भावार्त जो मनुष्य रात्र के चोथे प्रहर में जाग कर शयन परियंत दर्थ समय को नहीं जाने देते वे ही सुखी होते हैं अन्य नहीं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे विद्या विनय से प्रकाशमान सत्पुरुष सब समीपस्थ पदार्थों को व्याप्त होकर उनके गुणों के प्रकाश से समस्त अर्थों को सिद्ध करने वाले होते हैं वैसे ही राजा आदि पुरुष विद्या न्याय और धर्मादि को सब ओर से व्याप्त होकर चक्रवर्ती राज्य की यथावत रक्षा से सब आनंद को सिद्ध करें अब ऊसा के दृष्टांत से विदुषी स्त्री के व्यवहार को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जब ब्रह्मचर्य किया हुआ समार्गस्थ जवान विद्वान पुरुष अपने तुल्य अपने विद्यायुक्त ब्रह्मचारिणी सुंदर रूप बल पराक्रम वाली साध्वी अच्छे स्वभाव युक्त सुख देने वाली युवती अर्थात 20वें वर्ष से 24वें वर्ष की आयु युक्त कन्या से विवाह करे तभी विवाहित स्त्री पुरुष ऊषा के समान सुप्रकाशित होकर सब सुखों को प्राप्त होवें भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुपतोपमा अलंकार है सौभाग्य की इच्छा करने वाली स्त्रियां उशा के तुल्य भूत भविस्यत बरतमान समयों में उत्तम शील पति ब्रता इस्त्रियों के सनातन वेदोक्त धर्म का आश्चे कर अपने अपने पति को सुख करती और उत्तम शोभा वाली होती हुई संतानों को उत्पन कर और सब ओर से पालन करके उन्हें सत्य विद्या और उत्तम शिक्षाओं का बोध कराती हुई सदा आनंद को प्राप्त करावें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जैसे सूर्य की संबंधी प्रातः काल की वेला सब प्राणियों के साथ संयुक्त होकर सब जीवों को सुखी करती है वैसे साध्वी विदुषी स्त्री अपने पतिओं को प्रसन्न करती हुई उत्तम संतानों के उत्पन्न करने को समर्थ होती है पितर दुष्ट भार्या वैसा काम नहीं कर सकती भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है प्रश्न कितने समय तक उषा काल होता है उत्तर सूर्योदय से पूर्व 5 घड़ी उषा काल होता है प्रश्न कौन स्त्री सुख को प्राप्त होती है उत्तर जो अन्य विदुषी स्त्रियों और अपने पतिओं के साथ सदा अनुकूल रहती हैं और वे स्त्री प्रशंसा को भी प्राप्त होती हैं जो कृपालु होती हैं वे स्त्री पतिओं को प्रसन्न करती हैं जो पतिओं के अनुकूल वर्तती हैं वे सदा सुखी रहती हैं फिर प्रभात विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जो मनुष्य उषा के पहले सयन से उठ आवश्यक कर्म करके परमेश्वर का ध्यान करते हैं वे बुद्धिमान और धार्मिक होते हैं जो स्त्री पुरुष परमेश्वर का ध्यान करके प्रीति से आपस में बोलते चलते हैं वे अनेक विधि सुखों को प्राप्त होते हैं फिर ऊष के प्रसंग से स्त्री विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है जैसे प्रभात वेला अंधकार का निवारण प्रकाश का प्रादुर्भाव करा धार्मिकों को सुखी और चोरादि को पीड़ित करके सब प्राणियों को आनंदित करती है वैसे ही विद्या कर्म प्रकाशवती समाद गुणों से युक्त विदुषी उत्तम स्त्री अपने पतिओं से संतानों तोपत्य करके अच्छी शिक्षा से अविद्या अंधकार को छुड़ा विद्या रूप सूर्य को प्राप्त करा कुल को सुशोभित करें भावार्थ इस मंत्र में वाचक लोप तोपमा अलंकार है हे स्त्री जैसे प्रभात वेला कारण और प्रवाह रूप से नित्य हुई तीनों कानों में प्रकाश करने योग्य पदार्थों का प्रकाश करके वर्तमान रहती है वैसे आत्मपन से नित्य स्वरूप तू तीनों कालों में स्थित सत्य व्यवहारों को विद्या और सुशिक्षा से प्रकाश करके पुत्र पौत्र ऐश्वर्य आदि सौभाग्य युक्त हो के सदा सुखी हो भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जैसे प्रातः समय की वेला दिशाओं में व्याप्त है वैसे कन्या लोग विद्याओं में व्याप्त होवें वा जैसे यह उषा अपनी कांतियों से शोभायमान होकर रमणीय स्वरूपों से प्रकाशमान रहती है वैसे यह कन्या जन अपने शील आदि गुण और सुंदर रूप से प्रकाशमान हों जैसे यह उषा अंधकार का निवारण रूप प्रकाश को उत्पन्न करती है वैसे ये कन्याएं मूर्खता आदि का निवारण कर वह सभ्यता जिस शुभ गुणों से सदा प्रकाशित रहे भावार्थ हे मनुष्यों तुम लोग यह निश्चित जानो कि जैसे प्रातः काल से आरंभ करके कर्म उत्पन्न होते हैं वैसे स्त्रियों के प्रारंभ से घर के कर्म हुआ करते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जैसे यह प्रातः काल की ऊषा सब प्राणियों को जगाती अंधकार को निवृत्त करती है और जैसे सायंकाल की ऊषा सब कार्यों से निवृत्त करके सुलाती है अर्थात माता के समान सब जीवों को अच्छे प्रकार पालन कर व्यवहार में नियुक्त कर देती है वैसे ही सज्जन विदुषी स्त्री होती है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जब स्त्री पुरुष सुहृद भाव से परस्पर विद्या और अच्छी शिक्षाओं को ग्रहण कर उत्तम अन्न धनादि वस्तुओं का संचय करके सूर्य के समान धर्म न्याय का प्रकाश कर सुख में निवास करते हैं तभी गृहस्थ्रम के पूर्ण सुख को प्राप्त होते हैं फिर उषा काल के प्रसंग से स्त्री पुरुष के विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है ब्रह्मचारी लोगों को योग्य है कि समावर्तन के पश्चात अपने सदृश्य विद्या उत्तम शीलता रूप और सुंदरता से संपन्न हृदय को प्रिय प्रभात वेला के समान प्रशंसित ब्रह्मचारिणी कन्याओं से विवाह करके गृहस्थ आश्रम में पूर्ण सुख करें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है सतपुरुषों को योग्य है कि उत्तम विदुषी स्त्री के साथ विवाह करें जिससे अच्छे संतान हों और ऐश्वर्य नित्य बढ़ा करें क्योंकि स्त्री संबंध से उत्पन्न हुए दुख के तुल्य इस संसार में कुछ भी बड़ा कष्ट नहीं है उससे पुरुष सुलक्षणा स्त्री की परीक्षा करके परिग्रहण करे और स्त्री को भी योग्य है कि हृदय के प्रिय अतिव प्रशंसित रूप गुण वाले पुरुष ही काणि ग्रहण करे भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है श्रेष्ठ विद्वान ही संतानों को उत्पन्न अच्छे प्रकार रक्षित और उनकी अच्छी शिक्षा करके उनके बढ़ाने को समर्थ होते हैं जो पुरुष स्त्रियों और जो स्त्री पुरुषों का सत्कार करती हैं उनके कुल में सब सुख निवास करते हैं और दुख भाग जाते हैं इस सुक्त में रात्री और रभात समय के गुणों का वर्डन और इन के दृष्टांत से इसत्री पूँरशों के करतव्य कर्म का अुपदेश किया है। इस से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगत है। यह जानना चाहिए। यह 113वां सुक्त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ अब 11 ऋचा वाले 114वें सुक्त का प्रारंभ है उसके मंत्र में विद द्विविषय को कहते हैं भावार्थ अत्रोपमा अलंकारह जब आप्त सत्यवादी धर्मात्मा वेदों के ज्ञाता पढ़ाने और उपदेश करने वाले विद्वान तथा पढ़ाने और उपदेश करने वाली स्त्री उत्तम शिक्षा से ब्रह्मचारी और श्रोता पुरुषों तथा ब्रह्मचारिणी और सुनने वाली स्त्रियों को विद्या युक्त करते हैं तभी ये लोग शरीर और आत्मा के बल को प्राप्त होकर सब संसार को सुखी कर देते हैं अब राज अभिषेक को अगले मंत्र में कहा जाता है भावार्थ राजपुरुषों को योग्य है कि स्वयं सुखी होकर सब प्रजाओं को सुखी करें इस काम में आलस्य कभी ना करें और प्रजाजन राजनीति के नियम में वर्त के राजपुरुषों को सदा प्रसन्न रखें भावार्थ राजा को योग्य है कि प्रजाओं को निरंतर प्रसन्न रखें और प्रजाओं को उचित है कि राजा को आनंदित करें जो राजा प्रजा से कर लेकर पालन न करे तो वह राजा डाकुओं के समान जानना चाहिए जो पालन की हुई प्रजा राजभक्त न हो तो वे भी चोर के तुल्य जाननी चाहिए इसलिए प्रजा राजा को कर देती है कि जिससे यह हमारा पालन करे और राजा इसलिए पालन करता है कि जिससे प्रजा मुझको कर देवे